आशार्थ जब हिंसक बल का आयुध अस्त्र बृहस्पति ने तोड़ दिया अग्नि की भाप तप्त किरणों से वह बल का अस्त्र तोड़ दिया तथा जिस प्रकार दांते से पिसे अन्न को जिह्वा खा लेती है उसी प्रकार पहाड़ में गायें चराने वाले पणियों से वेष्टित बल के मारने पर गायों के खजानों को प्राप्त किया भाषाअर्थ बृहस्पति ने गुप्त स्थान में छिपाकर रखी तथा शब्द करने वाली गायों के उस विख्यात स्थान को जब जान लिया तब पहाड़ में स्थित गायें स्वयं अपने सामर्थ्य से पहाड़ से बाहर आईं जैसे पक्षी के अंडे को फोड़कर गर्भ रूप बच्चे प्रकट होते हैं भाशार्थ सुन्दर विहस्पत ने पहार की गुहा में बधी हुई सुन्दर गायों को देखा जैसे अल्प जल में रहते हुए मत्स की भात व्याकुल होकर रहते हैं तथा जैसे व्रिक्ष से सोम पात्र निर्मान किया जाता है उसी प्रकार उसने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 इसलिए गायों की खोज के लिए बृहस्पति के आने पर बल ने उन गायों को त्याग दिया ऐसा कार्य दूसरे के लिए अनुकरणीय एवं अकर्तव्य है सूर्य एवं चंद्र अहोरात्र परस्पर इस कार्य का वर्णन करते हैं भाषार्थ जैसे श्यामवर्ण घोड़े को सोने के भूषनों से विभूषित किया जाता है वैसे ही देवद्युलोक को नक्षत्रों से सुशोभित करते हैं तथा रात्रि काल में अंधकार को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 भोरे संतान भृद्याद सहित अन्न दें एकोन सप्त तितम सुक्तम भाषार्थ सराहनीय गुणों से युक्त अग्निका दर्शन वध्यनश्व को कल्याणकारी हो उसका प्रणयन कल्याण प्रद हो उसका ज्ञान गमन सुखप्रद हो जिस समय सुमित्र लोग इस अग्नि को पहली हवियों से प्रदीप्त करते हैं तब घृत की आहुति पाकर अग्नि प्रज्वलित होता है तथा हम उसकी स्तुति करते हैं भाषार्थvndश्व की अग्नि घी के हवि से ही वृद्धिगत होता है अग्नि का अन्न आहार घृत ही है अग्नि का घट ही पोषण कारक है घी की आहुति पाकर अग्नि तेज से अत्यंत प्रज्वलित होता है तथा घी की आहुति पाकर अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशमान होता है भाषार्थ हे अग्नि जिस प्रकार तेरी ज्वालाओं को किरणों को मनु प्रज्वलित करता है उसी प्रकार मैं सुमित्र तुझे हवि से प्रदीप्त करता हूं तेरा वह तेज बहुत नवीन है वह तू धनवान होकर सामर्थ्यवान होकर बहुत प्रकाशमान होकर शोभित हो वह तू हमारी स्तुतियों को प्रेम से स्वीकार कर वह तू शत्रु की सेना को विदीर्ण कर तथा वह तू यहां मुझे अन्न एवं यश दे भाषार्थ हे अग्नि स्तोता बंधस्य ने प्रथम जिस तुझको हवि से प्रज्वलित किया था वह तू मेरे इस स्तोत्र को स्वीकार कर तथा वह तू हमारे गृहों देहों के पालक हो और हमारे संतानों की भी रक्षा कर तुमने यह जो कुछ उदारता से हमें दिया है उसकी रक्षा कर भाषार्थvndहश्व कुल में उत्पन्न अग्नि तू महान कीर्तिमान होवो तथा हमारा संरक्षक बन लोगों की हिंसा करने वाला कोई भी तुझे पराभूत न करे तू शत्रुओं को पराजित करने वाला है तथा शूर वीर की भांति धैर्यवान बलवान शत्रु को पराजित करने वाला तथा शत्रु नाशक है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 भासारथ बहुत स्तुतिमान प्रज्वलित नाना प्रकार के हवनों से उपासित अनेक रीतियों से स्थापित महान तेजस्वियों में तेजस्वी यह अग्नि रीतियों से अलंकृत होता है वह तू देव भक्त सुमित्रों के घरों में प्रदीप्त हो भासारथ हे ज्ञानी अग्नि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 नष्ट करता है तू स्वयं वृद्धिगत होकर अधिक पीड़ादायक को भी मार डालता है भासार्थvndश्य का यह अग्नि शत्रुहंता तथा चिरकाल से अनंत तेजस्वी एवं प्रज्वलित है वह नमस्कार युक्त वचनों से स्तुत्य होता है हेvndश्य कुल में उत्पन्न अग्नि वह तू हमारे विजाती शत्रुओं का नाश कर और विजाती हिंसककों को पराजित कर सप्त ततम सुक्तम भाषार्थ हे अग्नि उत्तर वेदी पर दी गई मेरी इस समिधा को स्वीकार कर तथा घी युक्त स्ृचा की कामना कर हे सुप्रज्ञ पृथ्वी के उन्नत प्रदेश पर हमारे दिनों को उत्तम सुखकारी तथा कल्याण प्रद दिन बनाने के लिए देव यज्ञ से ज्वालाओं के साथ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 हविर वहनादिकार्य के लिए अग्नि की स्तुति करते हैं वह स्तवित तू उत्तृष्ट वाहक घोड़ों से तथा उत्तम रथ से इंद्राद देवों को ले आ अनंतर तू होता बन और इस यज्ञ में विराज भासारथ हे वरही नामक अग्नि देवों द्वारा सेवित तथा आकर्षक यह यज्ञ वर्धित हो और इसकी काल मर्यादा बढ़े तथा हमारे लिए श्रेष्ठ सुगंध युक्त दृढ़ हो हे तेजस्वी देव तू क्रोध रहित होकर प्रसन्न चित्त से हवि की कामना करने वाले इन्द्र आदि देवों की पूजा कर भाषार्थ हे द्वार देवियों तुम दुीलोक के ऊंचे स्थान को स्पर्श करो उन्नत होवो पृथ्वी की भांति उत्पादक शक्ति से युक्त होकर विस्तृत होवो देवाभिभाषी तथा रथकामी तुम अपनी महिमा से देवों के अधिष्ठित तेजस्वी विहार साधन रथ को धारण करो भाषार्थ द्युलोक की तेजस्वी एवं सुंदर पुत्री उषा तथा रात्रि यज्ञ स्थान में विराजें हे अभिलाषिणी एवं उत्तम ऐश्वर्य संपन्न देवियों तुम्हारे विस्थित समीपस्थ स्थान में भव की कामना वाले देव विराजें भाषार्थ जिस समय सोमा भिशौ के लिए पत्थर ऊपर उठाया जाता है और जिस समय महान अग्नि अत्यंत प्रदीप्त होता है तथा देवों के प्रिय हविर धारक यज्ञ पात्र यज्ञ स्थान में लाए जाते हैं हे ऋत पुरोहित एवं विद्वान दो पुरुषों इस यज्ञ में तुम हमें धन दो भाषार्थ हे इलादी तीन इला सरस्वती भारती देवियों किस श्रेष्ठ आसन पर विराजो तुम्हारे लिए हमने यह सुखकारी आसन किया है इला तेजस्विनी सरस्वती तथा दिप्तिमान भारती ने जैसे मनु के यग्य में हवी का सेवन किया था वैसे ही हमारे इस यग्य में उत्तम रीति से आदर पूरवक रखे हवियों का सेवन करें।